पुराण वायवी संहिता सूर्य कहते हैं वहाँ मेरु पर्वत पर सागर के समान एक विशाल सरोवर है जिसका नाम स्कंद सर है उसका जल अमृत के समान स्वादिष्ट शीतल स्वच्छ अगाध और हल्का है वह सरोवर सब ओर से स्फटिक मड़ी के शिलाखंडों द्वारा संगठित हुआ है उसके चारों ओर सभी ऋतुओं में खिलने वाले फूलों से भरे हुए वृक्ष उसे आच्छादित किए रहते हैं उस सरोवर में सेवार उत्पल कमल और कुमत के पुष्प तारों के समान शोभा पाते हैं और तरंगे बादलों के समान उठती रहती हैं जिससे जान पड़ता है कि आकाश ही भूमि पर उतर आया है वहां सुखपूर्वक उतरने चढ़ने के लिए सुंदर घाट और सीढ़ियाँ हैं वहां ही भूमि डेली शिलाओं से आबद्ध है आठों दिशाओं की ओर से वह सरोवर बड़ी शोभा पाता है वहाँ बहुत से लोग नहाने के लिए उतरते हैं और कितने ही नहाकर निकलते रहते हैं स्नान करके श्वेत यज्ञोपवीत और उज्जवल कौपिन धारण किए बल पहने सिर पर जटा अथवा शिखा रखाए या मूड़ मुड़ाए ललाट में त्रिपुंड लगाए वैराग्य से विमल एवं मुस्कुराते मुख वाले बहुत से मुणिकुमार घड़ों में कमलनी के पत्तों के दोनों में सुंदर कलसों में कमंडलवों में तथा वैसे ही कर्कों करवों आदि में अपने लिए दूसरों के लिए विशेष देव पूजा के लिए वहां से नित्य जल और फूल ले जाते हैं वहां इष्ट और शिष्ट पुरुष जल में स्नान करते देखे जाते हैं उस सर्वेवर के किनारे की शिलाओं पर तिल अक्षत फूल और छोड़े हुए पवित्र दृष्टिगोचर होते हैं वहां स्थान स्थान पर अनेक प्रकार की पुष्प बलि आदि दी जाती है कुछ लोग सूर्य को अर्घ देते हैं और कुछ लोग वेदी पर बैठ पूजन आदि करते हैं उस सरोवर के उत्तर तट पर एक कल्प वृक्ष के नीचे हीरे की शिला से बनी हुई वेदी पर कोमल वृक्ष बिछाकर सदा बाल रूपधारी सनत कुमार जी बैठे थे वे अपनी अविचल समाधि से उसी समय उपरत हुए थे उस समय बहुत से ऋषि मुनि उनकी सेवा में बैठे थे और योगेश्वर भी उनकी पूजा करते थे नैविशारण्य के मुनियों ने वहाँ सनत कुमार जी का दर्शन किया उनके चरणों में मस्तक झुकाया और उनके आसपास बैठ गए सनत कुमार जी के पूछने पर उन ऋषियों ने उनसे जो ही अपने आगमन का कारण बताना आरंभ किया त्यों ही आकाश में धुंदुभियों का तुमल ना सुनाई दिया उसी समय सूर्य के समान तेजस्वी एक विमान दृष्टिगोचर हुआ जो असंख्य गणेश्वरों द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ था उसमें अपसराएं तथा रुद्र कन्याएं भी थी वहाँ मृदंग ढोल और वीणा की ध्वनि गूंज रही थी उस विमान में विचित्र रत्नजटी चंदुआ तना था और मोतियों की लड़ियाँ उसकी शोभा बढ़ा रही थी बहुत से मुनि सिद्ध गंधर्व यक्ष चारण और किन्नर नाचते गाते और बाजे बजाते हुए उस विमान को सब ओर से घेर कर चल रहे थे उसमें वृषभ चिन्ह से युक्त और मूंग के दंड से विभूषित ध्वजा पताका फहरा रही थी जो उसके गोपुर की शोभा बढ़ाती थी उस विमान के मध्य भाग में दो चमरों के बीच चंद्रमा के समान उज्जवल मणिमय दंड वाले शुद्ध छत्र के नीचे दिव्य सिंहासन पर पुत्र नंदी देवी सुयसा के साथ बैठे थे वे अपनी कांति से शरीर से तथा तीनों नेत्रों से बड़ी शोभा पा रहे थे भगवान शंकर को आवश्यक कार्यों की सूचना देने वाले वे नंदी मानव जगत शिव के अलंघनी आदेश का मूर्तिमान स्वरूप होकर वहाँ आए थे अथवा उनके रूप में मानव साक्षात शंभु का संपूर्ण अनुग्रह साकार रूप धारण करके वह सबके सामने उपस्थित हुआ था शोभाशाली श्रेष्ठ त्रिशूल ही उनका आयुध है वे विश्वेश्वर गणों के अध्यक्ष हैं और दूसरे विश्वनाथ की भांति शक्तिशाली हैं उनमें विश्व श्रष्टा विधाताओं का भी निग्रह और अनुग्रह करने की शक्ति है उनके चार भुजाएँ हैं अंग अंग से उद उदारता सूचित होती है वे चंद्रलेखा से विभूषित हैं कंठ में नाग और मस्तक पर चंद्रमा उनके अलंकार हैं ये साकार ऐश्वर्य और सक्रिय सामर्स्य के स्वरूप से जान पड़ते हैं